इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ब्लाइंड सेंटर माउंट आबू के द्वारा ये कार्यक्रम आप सभी के लिए विशेष रूप से बनाया गया है और इसमें हम लोग प्राथमिक उपचार के बारे में सुन रहे हैं और इस सीरीज में हम डॉक्टर शर्मा के द्वारा सुन रहे हैं कि प्राथमिक उपचार है क्या और कैसे हमको प्राथमिक उपचार करना चाहिए तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्राथमिक उपचार की जो महत्वता है वो उसके बारे में हमने सुना डॉक्टर शर्मा से और उसके बाद शौक के बारे में हमने कुछ बातें सुनी बहुत सारी छोटी बड़ी बातें हैं जो हम बहुत ही ध्यानपूर्वक आज के सेशन को सुनेंगे और हमने कल जो है ब्रीथिंग पर आपको छोड़ दिया था यानी ब्रीथिंग तक हम आकर रुक गए थे और आज उससे आगे हम बढ़ेंगे एक पेशेंट जो जिसकी सांसें नहीं चल रही हैं उसकी साँसों को चलाने के लिए हम कैसे मदद करेंगे वो प्रक्रिया है जिसको ब्रीथिंग सिस्टम या सी कहते हैं उस विषय पर बहुत ही अच्छी तरह से डॉक्टर साहब हमें बताएंगे डॉक्टर शर्मा जी और उनके साथ उनके एक सहयोगी भी है वो भी हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं डॉक्टर शर्मा को आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कते रहो सी आर कार्डियोरी पुनः संचालित करना जब व्यक्ति ऐसा मिलता है आपको जिसको सीपीआर चाहिए आप तुरंत उसकी बगल में जाके बैठ जाएंगे बगल में किस तरफ दाहिनी तरफ आप अपने घुटनों के बल उसके पास बैठ जाएंगे आवाज देंगे सहायता के लिए अरे भाई सुनो किसी को बुलाओ जित्व एंबुलेंस बुलाओ मैं यहां बैठा हूं बैठी हूं आपके साथ अगले साथी हो तो बहुत अच्छा है ये सब जो बातें जो किताबों में लिखी है वो विदेशों में लिखी है साहब कि आप ग्लव्स होना चाहिए आपके पास एक गौज होना चाहिए ये सब हमारे पास हम गरीब देश हैं, हम पास लंगोटी नहीं पहनने के लिए और तो साड़ी नहीं पहनने के लिए बच्चों पास कपड़े नहीं है इस देश में वो व्यक्ति सड़क पर पड़ा है आप गाड़ी रोककर उसके बगल में बैठ जाते हैं सीपीआर देने के लिए घुटने बल बैठते हैं आप अपने बाए हाथ के हथेली से आप क्या करते हैं उसके ललाट पे हाथ रखते हैं दाहिने हाथ से आप उसकी नाक के करीब आकर ये देखते हैं कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल नीचे अगर उसके सांस के रास्ते में अवरोध है तो उस अवरोध को हटाएंगे कैसे हटाएंगे अधिकतर उसकी जीप गले में गिर जाती है क्योंकि बेहोश हो चुका है तो गले पर नियंत्रण नहीं है जीप पे नियंत्रण नहीं है तो बाय हाथ से बाय हाथ की हथेली से आप उसके ललाट को पीछे मोड़ेंगे और दाइने हाथ की जो देशनी है और जो मध्यमा है और जो अंगूठी की है उनसे आप उसकी ठुड्डी को सामने खींचेंगे इससे क्या होगा कि जीव जो है हट जाएगी उसका सांस आना चालू होगा अगर आप देखते सांस नहीं चल रहा है तो आप एक विशेष प्रक्रिया से उस पर एक गौज रखा है रूमाल रखकर उसको आप भरपूर सांस देंगे देखेंगे कि उसका फेफड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है कि इतना भी नहीं देंगे इतनी जोर से भी नहीं देंगे अपनी ताकत का प्रदर्शन भी करेंगे कि वो हवा सांस के साथ साथ खाने की नली से पेट में चली जाए और वो उल्टी कर बैठे उससे क्या होगा वो अपनी उल्टी में ही डूब पे आएगा इसको आप दो बार देंगे फिर देखेंगे फिर देंगे और फिर देखेंगे कि रक्त संचार हो रहा है कि नहीं अगर रक्त संचार नहीं हो रहा है तो उसको छाती पर दबाव देंगे आप अपने घुटनों पर बैठे हैं अपने बाए हाथ की हथेली को जिसको हम बॉल ऑफ दी हैंड कहते हैं अंग्रेजी में जो गद्देदार जो जगह है जो कलाई से जुड़ी हुई जगह गद्देदार है उसको बाएं हाथ के नीचे रखेंगे कहां पे रखेंगे जो पेट और छाती का गद्दा जहां मिलता है उससे एकदम ऊपर उसके रखेंगे ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर दाहिने हाथ को पूरे हथेली पे हथेली रखेंगे उंगलियों को फंसा लेंगे और फिर उसको दबाएंगे ऐसा भी दबाएंगे नहीं ये अपनी ताकत लगा रहे हैं और दबाने में सामान्य दबाने में अगर अगर आपको तड़कने की आवाज आती है हड्डी की तो आप चिंता नहीं करेंगे क्योंकि अगर मरीज बच गया तो हड्डी ठीक हो सकती है हड्डी को बचाने में अगर मरीज मर गया तो कोई फायदा नहीं तो आप क्या करेंगे आप उस पोजीशन पे आकर उस स्थिति में आकर उस आकार प्रकार में आकर वहां पे दबाएंगे कैसे दबाएंगे जोर से दबाएंगे फिर ढीला करेंगे, करेंगे।, करेंगे। जोर से दबाएंगे फिर ढीला करेंगे जोर से दबाएंगे फिर ढीला करेंगे कितनी बार दबाएंगे तीस बार दबाएंगे कैसे गिनेंगे एक और दो और तीन और चार और पाँच और छह और सात और आठ और नौ और दस और ग्यारह और बारह और तेरह और चौदह और पंद्रह और सोलह और सत्रह और अठारह और उन्नीस और बीस और इक्कीस और बाईस और तेईस और चौबीस और पच्चीस और छब्बीस और सत्ताईस और अट्ठाईस और उनतीस और तीस और फिर देखेंगे सांस चला की नहीं हवाए की नहीं सर्कुलेशन हुआ की संचार शुरू हुआ की नहीं हुआ फिर करेंगे उसको दो बार सांस देंगे उस तरह से फिर करेंगे और करते रहेंगे जब तक कि आपके पास सहायता नहीं आएगी क्योंकि आप पांच काम नहीं कर सकते उसमें पहला काम है इसको छोड़ के भाग नहीं सकते जब तक सहायता आपके पास नहीं आती है इसको हम प्रदर्शित कर दिखाएंगे आपको कैसे क्या करते हैं इसके साथ साथ जैसे आपको बताया मैंने दुर्घटना का जो हमारे लिए बहुत ही शोकग्रस्त रही वो हमने अपने एयर मार्शल को खो दिया उनके गले में हड्डी फंस गई उसको अंग्रेजी में कहते चोकिंग किसी चीज का फंस जाना बच्चा सिक्का लेता है गोली लेता है कोई चीज फंस जाती है महिला जो है बटन लगा रही है उसने बटन गुंड दबा रखा है फट फंस गई हम बीचे खाते हैं हड्डी फंस जाती है हम बात करते हैं कुछ खाते हैं फट फंस जाता है तो उस क्या करेंगे उस व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे उसके पीछे जाके आप खड़े हो जाएंगे और फिर दोनों हाथ सामने लाएंगे उस व्यक्ति को सामने थोड़ा सा अपने जोर से अपने घुटनों से उसको थोड़ा सामने झुकाएंगे और दायने हाथ को दायने हाथ में बांध लेंगे मुट्ठी बनाकर दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर बाएं हाथ में बांध लेंगे उसको और अंगूठा जो मुड़ चुका है तो उसका जो जोड़ है अंगूठे का जहां मुड़ता है वो उस जोड़ को उस गड्ढे में फंसाएंगे जो पेट और छाती के बीच में गड्ढा होता है और एक ध्यान से संभल कर एक ऐसा झटका देंगे ऊपर लाते हुए पीछे खींचते हुए ऊपर लाते हुए पीछे खींचते हुए और वो चीज कूद कर को भार जाएगी आप दो तीन बार करेंगे चार बार करेंगे इसके साथ हम आपसे छुट्टी लेते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर कि आप सबने वास्तव में ध्यान से सुना क्योंकि आपकी आंखों की चमक मुझे बताती थी आपकी मुस्कान बताती थी कि आप मेरे साथ हैं आप मुझे बर्दाश्त भी कर रहे हैं कि तो खुशी खुशी कर रहे हैं इसके बाद भी मैं एक बार कहूंगा आपसे अनुरोध करूंगा इस विराम के पश्चात हम जो आगे करेंगे जो भी करेंगे आपको मालूम पड़ेगा डॉक्टर डेंगला बताएंगे जो हमारे साथ आ गए हैं तो मेरा अनुरोध यह है जो बहुत ही आग्रह दुराग्रह हटाग्रह है सर भी करूंगा मैं कि आज हमने जो चर्चा की है कृपया इसको हर हफ्ते हर हफ्ते हम प्रयास से कर रहे हैं और आप लोग अपनी संस्थाओं में अपने दोस्तों के बीच में अपने शहर में अपने कस्बे में अपने प्रांत में अपने देश में नियम से इसका करें क्योंकि हमें जापान से सीखना होगा जापान से सीखना होगा वो हर पखवाड़े हर चौदह दिन पंद्रह दिन में पूरे देश में अचानक सायरन बचता है बोल के नहीं बचता है आप ट्रेन में हैं आप प्लेन में हैं आप रास्ते में हैं आप पाईने में हैं आप पेशाब कर रहे हैं आप खाना खा रहे हैं आप सो रहे हैं आप अस्पताल में सारे में बचता है और पूरा देश इस अभ्यास के प्रयास में जुट जाता है यही कारण है कि आज जापान ने दिखा दिया कि देश और साल में सबसे विभीष सबसे भयनक विभीषिका जो आई है उसको भी उन्होंने सहर्ष साहस के साथ सामना किया है और 10 दिन के अंदर उन्हें अपने न्यूक्लियर रिएक्टर चालू कर दिए हैं, बिजली बहाल कर दी है, है। आइए हम उनसे सीखें, अच्छी बातें अच्छी चीज सीखना सबसे तो आप सबको एक बार फिर पुनः धन्यवाद सर को भी धन्यवाद प्रमोद को बुलाता हूँ प्रमोद अब आप आए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यहाँ पड़ा है स्ट्रेचर पर ढकावा लाया गया है आप इसके सर के पास खड़े हैं आप कृपया इसके दाहिनी तरफ जाएं और सीपीआर की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सबको दिखाएं प्रारंभ करें सबसे पहले तो हम आपको करके बताएंगे सीपीआर अच्छा हो गई अब प्रैक्टिकल हो जाए सबसे पहले तो हम जो जो भी व्यक्ति घायल अवस्था में जहां भी पड़ा है हम उसके दाहिनी तरफ जाएंगे और दाहिनी तरफ जाके घुटनों के बल बैठ जाएंगे जैसा बातचीत की और अब प्रैक्टिकल घुटनों के बल बैठकर सबसे पहले उस व्यक्ति को तो हम जगाने या हिलाने की कोशिश करेंगे होश में है कि नहीं हेलो या उसको पुकारेंगे अरे भाई यदि वो नहीं बोलता है तो आमतौर पर ऐसा होता है कि एक्सीडेंट या कुछ भी होता है तो उस व्यक्ति की जबान वो पलट जाती है उसके गले में फंस जाती है तो सबसे पहले हम घुटनों के बल बैठते हुए क्या करेंगे कि अपने बाएं हाथ की उंगली उसके ललाट पर रखेंगे और दाहिने हाथ की उंगली टुड्ढी पर उसके पर रखेंगे और उसको उसके मुंह को खोलेंगे इससे क्या होगा जो जबान पलट गई है वो खुल जाएगी बाहर आ जाएगी हम अब चेक करेंगे सबसे पहले उसकी सांस चल रही है या नहीं नहीं चल रही है नहीं चल रही है, धड़कने चल रही या नहीं नब्ज चल रही है या नहीं चल रही अब वही बात आती है ए बी सी डी ये चीजें हम ध्यान रखेंगे ए मतलब एयर सांस बी मतलब ब्रीदिंग कहीं खून तो नहीं बह रहा है सी सर्कुलेशन डी फॉर डैमेज ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम उसे सीपीआर देंगे किंतु किंतु कुछ काम चार पांच काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे उसको तो हम पानी नहीं पिलाएंगे बताया हुआ आपको पानी नहीं पिलाना है अकेला नहीं छोड़ना है और उसके मुंह पर पानी नहीं छड़कना है ठीक है और उसे होश में लाने की कोशिश नहीं करनी हमें पी आर अब हम आपको बताएंगे कि हम सीपीआर कैसे देंगे अपने बाएं हाथ के हथेली के ऊपर दाहिने हाथ के, की हथेली की उंगलियों को फंसाते हुए हैंड का जो ये भाग होता है हथेली का निचला इसको सीने के पास एक खड्डा है उससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और इसको हम पम देंगे पहले सांस देंगे दो बार कैसे सांस देनी है रूमाल पे रख के सांस देनी है ताकि ये हम जो सांस दे रहे हैं वो पूरी अंदर जाए बाहर ना जाए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 और उनतीस और 30। फिर हम उसकी नब्ज चेक करेंगे फिर सांस चेक करेंगे यदि नहीं आई तो यही प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे जब तक कि कोई एम्बुलेंस या डॉक्टर हमारे पास नहीं आता। इसमें खाली आपको ध्यान रखना है जब सांस दे तो जो व्यक्ति है जो घायल व्यक्ति है या बेहोश व्यक्ति है उसकी नाक को आप बंद कर दें ये तो क्या है कि आप मुंह से सांस देंगे वो नाक से निकल ठीक है तो श्रोताओं आपने सुना कि किस तरह से ये प्रक्रिया चलती है जब किसी व्यक्ति का सांस रुक जाता है सांस चलना बंद हो जाता है तो आपको ये सी पी आर सिस्टम के माध्यम से ये प्रक्रिया जो है इस तरह से करना है बहुत ही सिंपल है लेकिन समझ के अच्छी तरह से करना होता है और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे आपको सुनाने वाले हैं डॉक्टर शर्मा जी हमारे साथ ही हैं और भी बहुत सारी बातें वो करने वाले हैं प्राथमिक उपचार के लेकिन अभी लेते हैं उसके बाद फिर से मिलते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधु वन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नस्कराते रहो कुछ करिए कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बहुत हम कुछ करिए हाँ हाँ ओ कोई तो को चल सिद फे तू या मरिए तो तो चल सिद फड़िए तू या मरिए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 कल एक बात बताया था शॉक, आई वॉज शॉक ये बातें हैं, ये किस तरह की बातें हैं वो डॉक्टर साहब अपने शब्दों में अपने लहजे में बताएँगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आगे हैं तो उस चीज़ को हम सुनेंगे और इसमें हम क्या सीख सकते हैं वो ज़रूर आप लिख के रखिएगा ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में और याद रखने में आसानी होगी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मदबा नाइन्टी पॉइंट पर प्राथमिक उपचार की विधि डॉक्टर शर्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं सुनते रहो मस्कराते रहो एक स्थिति होती है उसका जो शब्द है उसको आज आपको समझना होगा क्योंकि आज तक उसका आप लोग प्रयोग करते आए हैं और बहुत गलत प्रयोग किया है मुझे क्या शौक लगा ये आपका शब्द है ये डॉक्टर का शब्द नहीं ये कविता का शब्द है ये बोलचाल का शब्द है उसका अर्थ होता है आपको झटका लगा आप चौंक गए आई एम शॉक्ट किंतु चिकित्सा शास्त्र में शौक का अर्थ एकदम अलग होता है हमें जब लगता है कि व्यक्ति शौक में है आपके शौक में नहीं हमारे शौक में और शौक में नहीं हिंदी के शौक में उर्दू के शौक में नहीं अंग्रेजी के शौक एस एच ओ के शौक बिजली का झटका नहीं सुनाने देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया नहीं, नहीं, नहीं हम बात कर रहे हैं हम चिकित्सों की शब्दावली का शौक आपको बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसके पहले आप शरीर की संरचना को संक्षेप में समझिए उस महत्वपूर्ण तथ्य को जो हमारे चिकित्सा के संबंध में शब्दावली के शौक से जुड़ा हुआ है शरीर में रक्त का संचार होता है जिससे कि आहार हर कोशिका को प्राप्त हो सके उस आहार में ऑक्सीजन भी है तत्व भी है पानी भी है प्रोटीन भी है कार्बोहाइड्रेट भी है फैट्स भी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह यह हर कोशिकाओं को निरंतर पहुंचता रहता है आपको पता भी नहीं इस स्थान पर आके मुझे लगता है काव्यात्मक रूप से कि हम चमत्कार की बात करते हैं कि मेरे को जिंदा कर दो चमत्कार है ये सब कुछ आपके शरीर में आपको पता है यह चमत्कार नहीं है आपको दिल धड़क रहा है ये चमत्कार नहीं है आप मुझे ध्यान देते हुए मैं बात करते हुए सांस ले रहा हूं फेफड़े काम कर रहे चमत्कार नहीं है पहले इस अद्भुत चमत्कार को तो समझे हम यह चमत्कार है इस चमत्कार में यह चमत्कार है कि निरंतर आहार का संचार रथ के द्वारा हर कोशिका को पहुंचाया जाता है हर कोशिका को पहुंचाया जाता है अब ऐसी कोई भी स्थिति सोचिए कल्पना कीजिए कि ये ट्रांसपोर्ट लाइन बिगड़ जाए कम हो जाए रुक जाए बंद हो जाए क्या होगा आहार पहुंचेगा नहीं उस स्थिति में पूरा शरीर हिल जाएगा रास्ते पर टक्कर लगी आदमी गिर गया खून बहने लगा क्या हुआ उसको संचार में गतिरोध आ गया उसके पास उसकी कोशिकाओं में आहार पहुंचना बंद हो गया उसका इस सांस तेज नहीं लगी क्योंकि वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जल्द मांगने नहीं रहा है दिल जोर से धड़कने लगा कि उस कम खून को जल्दी जल्दी भेजने लगा है वो किंतु तो पर्याप्त नहीं है क्योंकि पर्याप्त आहार नहीं पहुंच रहा है ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है अर्थात वो व्यक्ति तरफ रहा है और जब आहार नहीं पहुंचा है और मस्तिष्क में जब आहार नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा आप बेहोश होने लगेंगे आप होश खोने लगेंगे आपकी चेतन अवस्था डावाडोल हो जाएगी हम उस स्थिति को शॉक कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर फट गिर जाएगा हम इस सारी स्थिति को मिलाकर शॉक कहते हैं शॉक कभी भी हो सकता है किसी तरह हो सकता है जैसे आपने सही कहा सही समझा बिजली के झटके से शौक लग सकता है एक बच्चे जोर से दमाचा मारा दिल लड़खड़ा गया फेफड़े उड़ गए उसके रस संचार में उबड़ खाबड़ हो गया उसका आहार पड़ना बंद हो गया उसका प्रेशर गिर गया शॉक लग गया एक्सीडेंट हो गया शॉक लग गया ऑपरेशन थिएटर पर दवाई कारण कुछ हो गया या खून भरने लगा या कोई भी कारण हुआ शॉक लग खेल हार गया एक क्रिकेट प्रेमी को शौक लगा हम भी शौक की बात कर रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे आप खड़े करें नहीं रह सकते वो व्यक्ति गिर जाएगा वो आपके पास में हो सकता है दूर हो सकता है तो आप क्या करेंगे आप तुरंत चौकन्ने होकर कृपया ध्यान दीजिए आप तुरंत चौकन्ने होकर उस व्यक्ति के करीब जाएंगे बी बी बी बी ब्रीडिंग बीटिंग ब्लीडिंग बेंडिंग कुछ है नहीं है बड़ी अच्छी बात है वो होश में है कि नहीं है जानिए ए बी सी तुरंत तो देखिए उसकी ए में साफ तो है ऐसा मुंह में एक दांत टूट गया है गले में आ गया है ऐसे उसमें फंस गई हो, फंस गई हो है, फंस गई जीभ उसकी, ऐसा रक्त संचार ठीक चल रहा है जब देख लिया आपने तो आप पहला काम करेंगे तो आप सक्षम तो है नहीं उसकी स्थिति देखने के बाद आप चिल्लाएंगे अरे भाई कोई है साम लो सुनो अरे भाई देखो वहां लज्जा नहीं चीखिए मेरी कविता कहती है कि गांव में उठा शोर कहीं बंद ना हो जाए अन्यथा भेड़िए शरद पार घर में घुस जाएंगे यहां पर खतरा घर में घुस जाएगा चिल्लाइए अरे भाई कोई है इसके बाद आप शांत मत बैठिए आगे कुछ करेंगे आगे हम कुछ करेंगे वो हम दिखाएंगे किंतु इस समय खाली उनका नामकरण बताएंगे आपको उसमें हम क्या करेंगे हम उस व्यक्ति के सीधा दाहिनी तरफ बैठ जाएंगे घुटनों के बल और देखेंगे वो व्यक्ति क्या स्थिति है अगर जरूरत पड़ी तो हम कार्डियो पुलमरी रिसिटेशन देंगे इसको हम सीपीआर कहते हैं हम समझाएंगे आपको ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमारे पतन एयर चीफ मार्शल सुब्रत मुखर्जी को हुआ वो विश्व के उन्नतम देश में अतिथि थे विश्व के उन्नतम देश जापान में वहां के सम्राट के साथ वो रात का भोजन ले रहे थे और उनके गले में मच्छी फंसती मछी की कांटा फंस दिया इसके पहले आप जैसा कोई योग व्यक्ति होता वो मर गया हमारा एक सूर्यीर सिपाही विश्व के सबसे उन्नतम देश में बैठा था सम्राट के साथ बैठा था आसपास किसी को आता नहीं था इसके पहले कोई कोई प्रयास करता एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ कि वहां पे आसपास में जो व्यक्ति था ये थे उन्हें हिमलित मनोहर नहीं आता था हम सिखाएंगे आपको हम बताएंगे तो हम बात कर रहे थे शॉक की जैसे ही आपको शॉक का व्यक्ति मिले आप तुरंत उसको लिटा देंगे उसके पांव के नीचे कुछ चीजें रखेंगे जिससे कि जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है दिमाग मस्तिष्क उसमें रक्त संचार बना रहे कहीं से अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे सहायता के लिए आवाज देंगे अगर आपको एंबुलेंस का, का नंबर पता है तो मित्र से कहेंगे एंबुलेंस को बुलाओ अगर आपको डॉक्टर शर्मा का नंबर पता है तो डॉक्टर शर्मा को फोन करेंगे अगर आपको ग्लोबल हॉस्पिटल का नंबर पता है तो आप ग्लोबल हॉस्पिटल करेंगे सिविल हॉस्पिटल को करेंगे आप चुप नहीं बैठेंगे आप बहुत कुछ करेंगे आप बहुत कुछ करेंगे किंतु बार बार हम आपको याद दिलाएंगे आप पांच काम बिल्कुल नहीं करेंगे कैसी अजीब बात है एक तरफ मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि आइए आप लोग बहुत कुछ कीजिए किंतु फिर वो ग्रहों बीच बीच में चौंका रहा हूं कि पांच काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे पहला काम आप उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे आप उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे दूसरा उसे आप किसी भी हालत में पानी पिलाने की कोशिश नहीं करेंगे विशेष रूप से बेहोश हो उस बेहोश व्यक्ति को आप पानी पिलाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे उस पर आप पानी में फेंकेंगे उसे आप बैठाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे और अगर वो बेहोश है तो आप कतई उसको होश में लाने का प्रयास नहीं करेंगे वो जैसा है उसको उसी स्थिति में आप प्राथमिक उपचार देंगे हम शॉक पर हैं हम शॉक नहीं हैं हम सजग हैं हम तत्पर हैं हम चौकन् हैं हम हर हालत में सहायता बुलाने की कोशिश करेंगे हम उसको दिल्ली के नागरिकों तरह से रास्ते में खून भेता हुआ घायल शॉक में छोड़ के भाग मेरी कविता है हरजीत को जल्दी थी कविता ये बताती है कि हरजीत को हरदम जल्दी होती थी खाने में पीने में हगने में मुटने में कपड़े पहनने में मिलने में जुलने में जाने में आने में उसको हरदम जल्दी थी तो एक बार वो रास्ते से जा रहा था रास्ते में एक दुर्घटना घटी भी थी लोग उसको चिल्लाते हैं अपनी गाड़ियों को एक बच्चा घायल हो गया है उसको अस्पताल पहुंचाना है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है किंतु उसे बहुत जल्दी थी हरजीत को जल्दी थी वो जल्दी अपने ऑफिस पहुंचना चाहता था ऑफिस पहुंचकर वो जल्दी अपने ऑफिस में खुंचना चाहता था अपनी कुर्सी में बैठना चाहता था अपना टेलीफोन हटाना चाहता था किंतु उसके पीए निकाल साहब आपकी पत्नी को बहुत जल्दी हो बहुत देर से फोन कर रही है आपको फोन नहीं लग रहा है मतलब क्या हुआ फोन लगाओ जल्दी से लगाओ जल्दी लगाओ पत्नी से बात हुई कि पुत्र का रास्ते में दुर्घटना हो गई है और वह अस्पताल में मर गया है क्यों वो वही पुत्र था जो हरजीत को जल्दी थी हरजीत को जल्दी थी नहीं हम ऐसा गैर जिम्मेदार काम कभी नहीं करेंगे और हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया है कोई भी नागरिक कर सकता है पुलिस उसको तंग नहीं कर सकती कोर्ट उसको झुकझे नहीं सकता उसको आतंक नहीं कर सकता हमें रास्ते में कहीं पर भी व्यक्ति मिलता है शॉक में है उसको सहायता पहुंचानी पड़ेगी और पहले सहायता क्या है उस पर पहुंचकर चुलना जोर से कोई है आपको आपका टेलीफोन नंबर है टेलीफोन से इस्तेमाल कीजिए अगर आप डॉक्टर का नंबर जानते हैं सिविल हॉस्पिटल का जानते हैं अपोलो का जानते हैं साल का जानते हैं ग्लोबल का जानते हैं जिसका भी जानते हैं या फिर जो एम्बुलेंस है उसका जानते हैं उसको बुलाइए और तब तक आप जो कुछ कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं आप उसके टांग के नीचे कुछ रख सकते हैं जिससे कि उसको आराम मिले बहुत ठंडा ना हो बहुत गर्म ना हो वो कर सकते हैं उसके बाद बटन सब पहने और ढीले कर दीजिए कपड़े भले वो स्त्री हो वहां झलझना नहीं वो बच जाएगी तो उसकी शालीनता बची रहेगी वो मर गई तो क्या है आप देख सकते हैं रक्त तो नहीं बह रहा है आप देख सकते हैं कि वो कुछ झटके तो नहीं आ रहे उसको ये सब देख सकते हैं आप और आप सहायता बुला सकते हैं और मान के चलिए आप कुछ ना कुछ कर लेंगे और सहायता आएगी किंतु ज़्यादा वहां पर हरकत जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है उसको शांति से बैठने दीजिए देखिए कहीं चोट तो लगी नहीं है कहीं गर्मी की हड्डी टूटी नहीं है हम आगे देखेंगे क्या करना है उसके अंदर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि क्या करना है किसी पेशेंट को अगर बीच में चक्कर आके वो गिर जाता है तो हमें क्या करना है ये बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर शर्मा ने बताया है जांच कीजिए पेशेंट को कहीं लगा तो नहीं है या खून तो नहीं बह रहा है उस चीज़ों को देखिए माफ कीजिए और फिर आपके पास जो भी फ़ोन नंबर अवेलेबल है जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में है ज़रूर उनका सहायता लें क्योंकि एक आदमी का काम नहीं है आपको दूसरे लोगों का सहयोग लेना ही लेना है उसके लिए आप चिल्लाएं या बुलाएं या फ़ोन करें किसी भी माध्यम से आप अपने नज़दीक लोगों को बुला लीजिए और ये काम मिल करिएगा तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं ये चिल्लाना भी मुझे अच्छा लगा कि चिल्लाने से लोग जो है अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो दौड़ के आ जाएंगे कि कुछ हुआ है तो चलिए बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें हैं प्राथमिक उपचार के बारे में वो सारी बातें हम एक एक करके डॉक्टर शर्मा के द्वारा सुनते जाएंगे और आप समझते जाएंगे और हम सब मिल इस तरह का कार्य समय आने पर जरूर करेंगे कल फिर हम आगे की कड़िया तीसरे चरण में हम जाएंगे और कल हम और सुनेंगे प्राथमिक उपचार की विद्या डॉक्टर शर्मा के द्वारा तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो ठीक रहो। तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन ठीक तंत ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन श्रेष्ठ है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 ताज़ा नपा तुला हो भोजन खाप कटे नाखन और मंजन ताजा नपा तुला हो भोजन साफ कटे नाखुन और मंजन गुणीजनों ने यही बताया गुणी गुणीजनों ने ये ही बताया, बताया श्रेष्ठ है